शिष्य शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यव सुंदरभाष्यंदे भगवत मूर्ति वेद विभागि व्योम वजेहाय दक्षिणा नम ओ शांति शांति शांति राइट साइड से था का विचार हो रहा था इसमें नामदेह के लिए निमित्त चतुष्टयम कहा प्रथम था मतुर्थ लक्षण द्वितीय में हो गया वाक्य भेद अभ्याय में शास्त्रार्थ शास्त्रात चतुर्थ में कहते हैं तद व्य पद सात इसके लिए एक सौ छियासी ना उदिदा योजित तो पशु काम उसमें तो वाक्य भेद नहीं हो तो वहाँ मतर्थ लक्षण हो सकता है जहाँ मतलब हो सकता है वहाँ भेद दोष ही तो नहीं है छोटा दोष को हम ग्रहण कर लिए बड़ा दोष भेद दोष है ही नहीं थे इसलिए भेद दोष के चलते हम मानेंगे नामध्यय मानेंगे वहाँ होगा नहीं तो और दूसरा में जो हुआ ये तो पशु याग यहाँ मतुर्थ लक्षण हो नहीं पा रहा है क्योंकि वहा गुण तो अन्य सब अन्य वाक्यों के द्वारा कह दिए हैं इसलिए वहाँ वाक्य भेद ही हो रहा है उसको बारण करने के लिए मान लिया नामोदय मान लिया वहाँ गुणों का किंतु विधान नहीं है ऐसे वाक्य नहीं है चित्र एजत में गुण विधान करने वाले वाक्य है इसलिए मतुर्थ लक्षणा वहां करने का आवश्यक ही नहीं है किन्तु उद्भिदा एजत तो में ऐसे अर्थात गुण विधान करने वाले वाक्य है ही नहीं गुण विधान करने वाले वाक्य अगर होता तो हम मान लेते कि यहां अर्थात है मतलब चित्र एजत में वहां विधान हो गया है अन्य वाक्य के द्वारा इसलिए गुण विशिष्ट विधान आप कर नहीं पाएंगे गुण विशिष्ट विधान कर लेते तो मतुर्थ लक्षण कर सकते थे किंतु वहां विशिष्ट विधान कर ही नहीं पाएंगे जहां चित्रया कहा गया क्यों गुण विशिष्ट विधान नहीं कर देंगे कहते अन्य वाक्य गुणों को कह देता है किंतु तो जहां अन्य वाक्य नहीं है गुणों को कहने के लिए जैसे उद्विदा है जेता वहा अन्य वाक्य नहीं है गुणों को कहने के लिए इसलिए हम कहेंगे कि ये वाक्य गुण का विधान करे जहा अन्य वाक्य है गुण का विधान करने के लिए वहां तो गुण का विधान विशिष्ट विधान नहीं कर पाएंगे जहा वाक्या नहीं है वहां इसी के द्वारा गुण विधान भी मानना पड़ेगा मानने से मतुर्थ लोचना कर सकते हैं जैसे स्वमय नहीं आज तो ये दोनों स्थिति अलग अलग है एक जागह में गुणों का विधान हुआ है एक जागह में नहीं हुआ है जहाँ गुणों का विधान हो गया है वहां मतुर्थ लक्षण नहीं कर पाएंगे इसलिए केवल बाकी भेद दोष आएगा जहाँ गुणों का विधान नहीं हुआ है वहां मतुर्थ लक्षण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं, वो भी ना करे इसलिए नामधेय मान लीजिए अच्छा आगे तद व्यपेय से ना, नाम कर्म नामधेय में सेने न अभिचरण यज अत्र श्यन शब्द से कर्म नामधेय तद व्यपदेशा तदव्यपदेशा श्यन शब्द यहाँ कर्म का नाम है तहाँ तो श्यन शब्द कहते श्यन अभिचरण यजेत यहाँ श्यन शब्द कर्म का नाम है तो पूर्व पक्ष कहेगा श्यन उपक्षी तो है उपक्षी पक्षी यहाँ गुण विधान हो रहा है श्यन जैसे सोमेन ऐसा श्य ये गुण हो सिद्धांत कहता है कि नहीं है गुण नहीं होगा ये तो कर्म का नाम ही है जैसे सोम न यजय तो वहाँ सोम कर्म का नाम नहीं गुण है सिद्धांत कहता यहाँ ऐसे नहीं है क्यों नहीं है आगे विचार देते हैं ते न व्यपदे सात तेन अर्थात श्ये न शब्दे न्यपदे साथ व्यपदय अर्थात उपमान्थ सेन शब्द को यहाँ उपमान रूपेण व्यवहार किया गया है अगर श्यन को हम गुण मान लेंगे सेन पक्षी ये कर्म में गुण व्यवहार होगा ऐसा अगर मान लेंगे श्यन को जो उपमान रूपेण व्यवहार किया गया है वो अनुपपत्ति वो नहीं बन पाएगा कैसे स्पष्ट कर रहे हैं तथा ही यद विधेयम तस्तुतिर्भवती जिसका विधान करने आप जा रहे हैं उसकी स्तुति की जाती है यदि अत्र विधेयः श्यनो विधेय अगर यह कर्म में कोई गुण है जिसका विधान किया जाता अगर ऐसा होता तो तदा अर्थवादेश ततुति ही कार्य जिसका विधान किया जाएगा उसकी स्तुति की जाएगी श्यन का अगर विधान माना जाएगा तो श्यन का स्तुति होनी चाहिए ये ठीक है देखिए क्या वाक्य है स्तुति करने के लिए अत्र यहा वै शो निपत्य आदत्ते एवअस भ्रातृव्यम निपत्य आदत्ते अनेत्य स्तुतिपरकवाक्य हो गया यथा वय श्येनो निपत्य आदत्ते श्येन पक्षी बाजा जैसे वो निपत्य अर्थात तो गिर करके आदत्य उठा लेता है उसका जो खाद्य होता है वो अचानक एकाएक नीचे गिर करके वो उसको उठा लेता है यथा सेनो को उपमान दे दिया दृष्टान्त दे दिया एवं उसी प्रकार की अयम अयम हो गया दृष्टान्त जो उपमेय अयम अयम कहने से यहाँ कौन है कहते जिसका विधान हो रहा है तो श्यन का किंतु विधान नहीं हो रहा है क्योंकि श्यन को तो उपमान कोटि में रख दिया अयम अयम कहने से ये जो याग इसी प्रकार की यह याग द्विशंतम भ्रातृव्यम भ्रातृव्यम भ्रातृव्य द्विशंत भी हो सकते हैं और अद्वसंत भी हो सकते हैं द्वस्यंत अर्थात द्वेष करने वाले जो भ्रातृव्य भ्रातृव्य कहते हैं अर्थात जो सौतला भाई को भ्रातव्य कहते हैं यहाँ किन्तृव्य शत्रु द्विश्त भ्रातृव्यम निपथ्य आदते यह जो श्यन याग है ये भी इसी प्रकार द्वेष करने वाले जो शत्रु है उनको भी आदते इति अनेन अर्थवादेन श्यन स्तोत्म न, न। शक्यः है यह वाक्य के द्वारा श्यन का स्तुति नहीं की जा सकती है क्यों कहते हैं स्वेन श्यन उपम अर्थंतर स्तुते है क्रियमाण्वात सेन का तो यहाँ उपमान दे करके अन्य किसी पदार्थ का स्तुति की जा रही है इसलिए सेन यहाँ विधेय नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी स्तुति नहीं की गई है सेन को उपमान दे करके अन्य किसी की स्तुति की गई है इसलिए जिसकी स्तुति हुई है वो विधेय हो सकता है सेन की तो स्तुति नहीं है दर्शन तो अयम अयम अर्थात याग ये कर्म सेन जो कर्म कर्म इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि श्यन यहाँ के कर्म का नाम क्योंकि वो दर्शांत में लिया गया ये जो कर्म ये कर्म जो करेगा वो कर्म इस यजमान का जो भ्रातृविय शत्रु है द्वेष करने वाले उनको उठा लेगा नाश कर देगा नियन उपमान सुम शक्य थे क्योंकि शेन को उपमान दे करके श्यन का ही स्तुति कर देंगे तब श्यन विधेय हो जाएगा कहते ऐसा नहीं होता है श्यन उपमान सव सन एवं स्त्रोतु न शकते उपमान भाव से भिन्न निष्ठा उपमान उपमेय ये भिन्न भिन्न में होंगे यदा तु श्यन संज्ञ को यागो विधीयते अगर श्यन नामक याग का विधान करेंगे तब तदा अर्थवादेन श्यन तस्य तस्तुति स्टूति स्तुति ही कर्त शक्य अर्थवाद वाक्य के द्वारा श्यन पक्षी को उपमा देकर के वो श्यन याग का स्तुति की जा सकती है इति श्यन शब्द कर्म नामेय तद्यपदेशा इसलिए यहाँ श्यन यजे अभिचरण यजेत वाक्य के द्वारा श्यन कर्म का नाम है नामधेय सी तो एन ओ यहाँ गुणा नहीं है क्यों कहते है का स्तुति नहीं किया गया स्तुति तो सी को उपमान बना करके किसी अन्य का स्तुति किया गया है इसलिए जिसका स्तुति उसके विधान मानना पड़ेगा वो कौन होगा कहते है सीएन याग है यहाँ जिसकी स्तुति होती है उसको उपमान नहीं दिया जा सकता है ये मुक्तावली में आया था ना आकाशम आकाशम आकाशोपमम आकाश आकाशोपमम सागरह प्रथम सागर सागरोपम सागरह सागरोपमम गगन गगनाकारगरो सागर सागरोपम राम रावण्ध राम रावणरव गगनम गगनाकार गगन कैसे है उसका उपमान देते हैं गगन गगन जैसा है और सागर हो सागर सागर का उपमा क्या है सागर और राम रावण युद्ध कैसा कहते हैं राम और रावण युद्ध इसका उपमान हो गया राम रावण युद्ध तो कहते हैं कैसे तो वहां पूर्व पक्ष कहेगा ऐसे आप कहते हैं सी एनओ के द्वारा सीएनओ का उपमान नहीं दिया जा सकता है तो वहां कैसे दिया गया <laughs> तो कहते हैं वहां जो दिया गया सागर और वहां उपमा में तात्पर्य नहीं है वह मुक्तावली में कह दिए थे अनुपेय अनु अनुपमेयत्व में, में तात्पर्य ये उपमेय नहीं हो पाएगा गगन सागर राम रावण युद्ध ये उपमेय हो ही नहीं पाएगा क्यों उसका उपमा है ही नहीं तो इस प्रकार की यहाँ अगर पूर्व पक्ष कहेगा तो <laughs> कोई उत्तर दे देंगे <laughs> ये उसका उत्तर है यहाँ की तो शनो के लिए उपमान है श्यन पक्षी श्यन याग के लिए उपमान है <laughs> यहाँ उपमेय हो गया याग उपमान हो गया सेनोपक्षी, इसलिए सेन सी एनओ के लिए पूर्व पक्षी कहता है सेन के द्वारा सेन का उपमान दिया जाए सिद्धांत कहता है कि नहीं होगा यहाँ अनुपमेय नहीं कह पाएंगे ये याग का उपमान दी जा सकती है ये चार हो गए मूल में कह दिया गया था कि कर्म नामधेय ये शब्द कर्म का नाम है कोई गुण इत्यादि नहीं है ये निर्णय होने में ये चार निमित्त आगे कहते हैं एक में कर्म नाम धेयत्व उत्पत्तिशिष्ट गुण बलियस्तम यह कर्म का नाम है इसमें उत्पत्तिशिष्ट गुण बलवान है उत्पत्तिशिष्ट अर्थात उत्पत्ति वाक्य शिष्ट अनुशिष्ट विहित उत्पत्ति वाक्य में गुण का विहित विधान हो जाने से अभी यह गुणों का विधान नहीं कर पाएगा जैसे पहले के तत्प्रख्या शास्त्र आया था अन्य वाक्य के द्वारा गुणों का विधान किया कर दिया गया अग्निहोत्रम जुह या यहाँ अग्निहोत्र ये यह अग्नि या गुण हो अग्नौहोत्रम अग्न ये होत्रम इस प्रकार की हो आधार है कर्म का अथवा देवता है सिद्धांत का तय नहीं हो पाएगा यद आह बन आधार अन्य वाक्य कह दिया अथवा अग्निर्ज्योति अग्नि स्वाहा अथवा अग्नय च प्रजापत च स्वाहा ये देवता का भी कथन करने के लिए वाक्यांतर है अधिकरण देवता को कहने के लिए अन्य वाक्य है तो फिर अग्नऊोत्रम अग्न ये होत्रम इस प्रकार की विपत्ति नहीं कर पाएंगे तो अग्नि होत्र कर्म का नाम होगा इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे यहां यह शब्द ये कर्म का नाम होगा क्यों ये वहाँ देवता इत्यादि कोई नहीं हो जाएगा तो कहेंगे कि जिस वाक्य में कर्म का उत्पत्ति कहा जा रहा है अर्थात कर्म का विधान कहा जा रहा है उसी वाक्य में ही देवता इत्यादि का नाम कह दिया गया तत्प्रख्या में क्या है अग्निहोत्र जुहया तो उसी वाक्य में देवता अधिकरण कथन हुआ है क्या वाक्यांतर के द्वारा हुआ है यहाँ किंतु उसी वाक्य के द्वारा ही गुण कह दिया गया इसलिए यह गुण का विधान और नहीं कर पाएगा क्योंकि गुण तो उसी वाक्य में अन्य शब्द कह देते है यह शब्द तक तो कर्म का नाम होगा इस एक उदाहरण दिखाते हैं तो फिर अंतिम में कहेंगे ये तो फिर तत्प्रख्या शास्त्र तो हो जाएगा तत्प्रख्या शास्त्र कह जाएगी अन्य वाक्य के द्वारा गुणविधान कर दिया गया और यहाँ क्या हो गया उसी वाक्य के द्वारा गुणविधान कर दिया गया तो अंतर क्या हुआ गुण का विधान हो गया वाक्य अंतर हो उसी वाक्य में हो तो समान है तो ये विचार दिखाएंगे यहाँ अच्छा टीका में देखिये चतुर्थ पंक्ति में अत्र इदम बोध्यम चतुर्मासी चुरी पर्वाण वैश्व वरुण साकमेधह शाक इति ये सब जगन्नाथ जी का होता है तो ये चतुर्मासी समय में ये चार कर्म होते हैं प्रथमे प्रथम प्रत्थम कर्म हो गया वैश्वदेव कर्म प्रथमे पर्व अष्टो यागा विहीता आठ याग होते हैं आग्नेय अष्टाक निर्वपति अग्नि अग्नि देवता संबंधी आठ कपाल निर्वाप करेगा अर्पण करेगा सौम्यम चरु सोम देवता चंद्र देवता के लिए चरु अरे सावित्रम द्वादश कपालम सवित्री देवता सूर्य के लिए द्वादश कपाल सारस्वतम चरु सरस्वती देवता के लिए चरु पौष्णम चरु मारुतम सप्तकपालम मरुदेवता के लिए अरे वैश्वेवी आमीक्ष्याम विश्वदेव देवता के लिए अमीक्षा अमीक्षा पनीर और दयावा पृथिवीम एक कपालम ये देवता के लिए एक तेसाम तेषा अष्टान इदम् आमनायते ये आठ तो कर्म कह दिया गया वैष्णदेव नामक कर्म में ये आठ याग होंगे उनके समीप में यह बात कहा गया है कि वैश्वेवन यजेत ये आठ कर्म कह दिया करके ये कह दिया गया वैश्वेव न यजेत अब ये जो वैश्वेव शब्द आया ये क्या चीज है ये और एक कर्म का विधान हुआ अथवा ये कोई देवता का नाम कह दिया गया ये है क्या चीज इसको लेकर के संशय अत्र पूर्व पक्ष यहाँ से कहता है अत्रीन यागान यजेत इति अन्द्य वैश्वेव शब्दे न देवताूपो गुण स्धीयते आग्ने आदि जो आठ याग कह दिया गया अग्नेय एवं अष्टा कपालन लेकर के दयावा पृथ्वी में एक कपालन पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो वैश्व देवन यजेत में जो यजेत है यजेत के द्वारा वो आठ कर्म का अनुवाद करके वैश्वेव शब्दे नश्व देव नामक देवता का विधान किया जा रहा है कर्म आठ अलग वाक्य कह दिए उनके पास में ये वाक्य हुआ ये कहता है कि वो आठ कर्म में ये देवता का विधान होगा ऐसा होगा तो सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा यद्यपि यद्यपि पूर्व पक्ष कहता है सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा वैश्वेव्या आमिक्षाया विश्वदेव प्राप्त तथापि आग्न आदिषु शु यागेश अप्राप्तवाद विधीयते सिद्धांति कहते हैं कि वैश्व आमिक्षा में अमीक्षा कहकर वहा विश्वदेव देवता तो विधान हुआ है अब अभी आठों में कैसे विश्वदेव का देवता रूप में विधान करेंगे एक में तो हुआ है इस सिद्धांति पक्ष से कहा जाने से पूर्व पक्ष कहता है यद्यपि वैश्व देव्यामिक्षा विश्वदेवा प्राप्त इतना अंश सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्ष कहता है तथापि आग्ने आदिशु सप्तेषु यागेश्त एक में विश्वदेवता देवता विश्वदेवा प्राप्त है सात में तो प्राप्त नहीं है वो सात में विधान किया जाएगा ये पूर्व पक्ष कहेगा हागेश अप्राप्त विधि अंत और सिद्धांति पक्ष से कहेगा अपि तेषुअपी अग्निदिदेवता सन्ती चेत बाकी सभी में तो देवता कहा गया आग्ने कहा गया सौम्य सावित्रम सारस्वतम पौषण मारुतम सर्वत्र तो देवता कहा गया इसलिए कहाँ देवता विधान करेंगे तो तेसुअ अग्नियादि देवता सन चेत दरिगत भावेश देवता विकल्प विकल्पयंता एक भी विधान हुआ है वो वाक्य में और दूसरा और वाक्य आ गया कि यजे वैश्वेवी बह, वैश्वेवन यजेत वैश्वेवन यजेत सर्वत्र विश्व देवा का विधान करता है और वो वाक्य में भी सब अपना अपना देवता कहा गया है तभी देवता का विकल्प मान लीजिए जो ये भी है वो भी है दोनों वेद वाक्य है किसका तो निश्चित नहीं हो पाएगा देवता का भी विकल्प अर्थात इस देवता के लिए कर्म कर सकते हैं अथवा इस देवता के लिए कर सकते हैं दोनों के लिए नहीं ब्रीहत <coughs> ये ऐसा विकल्प तो मान सकते हैं और पूर्व पक्ष कहता है कि आगे टीका में नामध्येयत्व नाम मात्र से अविधेयत्वात् अगर कहेंगे कि वैश्व देव का एक एक कर्म है तो यह कर्म में केवल नाम मात्र कर्म का केवल नाम तो नहीं कहेंगे क्योंकि कर्म वाक्य में हमेशा द्रव्य देवता इत्यादि का कथन होना चाहिए तो नाम तु नाम मात्र से केवल नाम नहीं कह देंगे कर्मों का द्रव्य देवता कहना पड़ेगा और द्रव्य देवता और अभावे याग से अत्र स्वरूप असंभवात इसलिए यहाँ कोई याग का विधान नहीं हो रहा है क्योंकि द्रव्य देवता का कथन नहीं है उनसे सूर्यमाणु विधि अनर्थकहस्यात तो द्रव्य देवता का कथन नहीं है तो ये वैश्व देव नजे तो ये विधि निरर्थक हो जाएगा तस्मात् गुण इसलिए विश्व देवा नामक देवता को यहाँ विधान किया जा रहा है ऐसा मानना पड़ेगा सिद्धांत कह रहे हैं आगे उत्पत्तिवाक्य विताने दीन अष्टौ यागा यजयत अनूद्य अष्टम संघे वैश्वेवशब्दों नाम उपवर्ण्यज उत्पत्ति उत्पत्तिवाक्य आठ हो गया आग्यम अष्टाकम निर्भपति ये आठ अलग अलग सब कर्म कह दिया ये आठों का गोष्ठी का एक नाम हो गया वैष्णदेव इसलिए वैष्व देवे ने यजे तो कहते न करते आठ कर्म वो करेगा ए, यह कर्म का नाम ही है उत्पत्ति नैषो देवे ने कहने से ये आठों का नाम हो गया वैश्वेव केवल जो वैष्णो देवी में वो एक नहीं आठों का एक ग्रुप का मतलब पूरा गोष्ठी का नाम हो गया वैश्वेव सभी के लिए सामान्य नाम हो गया उत्पत्ति वाक्य विता नाम आग्न आदि अस्ट आठ याग उनको यजेत शब्द के द्वारा अनुवाद करके वो संघे शब्दो वैश्वे शब्द वो संघ का नाम दे दिया अच्छा आगे मूल में वैश्वेवा ये, ये सही है बोल करके जैमिनी महर्षि जमीनी महर्षि के बाद ना, ना ना ये तो न न्यायमाला का ये तो संक्षेप है ना ये अपना मन से कैसे ही लग देंगे न्यायमाला का जैसे हम कहते हैं कि भाष्यकार जो कहे हैं तो वो वेद का ही तो व्याख्यान किए हैं और हमसे उनका सामर्थ्य अधिक है इसी प्रकार जमीनी मवर्षि जो कहे ये सब जमीनी न्यायमाला का बात है उसको तो संक्षेप करके खाली कह दे महर्षि कर हाँ। का जो वो मतलब न्याय वाला है वो बिल्कुल ब्रह्म सूत्र जैसा है तो वहाँ विचार होगा पूर्व पक्ष कहेगा ये क्यों ऐसा होगा जैसे ब्रह्म सूत्र में आता है ये वाक्य वहाँ जैसे आकाशस्तिंगा कहते आकाश क्यूँ भूत आकाश में होगा पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कहेगा नहीं तलिंगा तसे लिंग यहाँ परमात्मा का लिंग है यहाँ तो जैमिन न्याय वाला इसी प्रकार के है प्रत्येक एक अधिकरण अधिकरण हुआ है प्रत्येक अधिकरण पूर्व पक्ष पहले बात आएगा एक दे देंगे संशय वाक्य फिर आगे ये पूर्व पक्ष है फिर आगे सिद्धांति इस प्रकार के प्रत्येक अधिकरण विचार हुआ है वही सब अधिकरण को ये संक्षेप करके ये सब कह दिए पूरा को नहीं कहे कुछ कुछ लेकर के कह दिया मूल में उत्पत्तिशिष्ट गुण बलियस्तम अभी पंचम नामध्येयमित खेचि उत्पत्तिशिष्ट अर्थात उत्पत्ति वाक्यन उत्पत्ति वाक्य तो में गुण कह दिया गया जैसे आग्नेयम अष्टाक निर्भपति ये उत्पत्ति वाक्य उसमें अग्नि देवता कह दिया गया इसलिए वैश्वदेव का देवता नहीं मान पाएंगे नहीं मान पाएंगे तो कर्म का नाम हो जाएगा यहादेवन यजेत तो इत्यादि अत्र उत्पत्ति शिष्ट बलि अस्वाद आठ उत्पत्ति वाक्यों में प्रत्येक वाक्यों में देवता कह दिया गया और ये उत्पत्ति वाक्य में ये बलवान है क्यों कहते हैं असंजात विरोधी न्याय उत्पत्ति वाक्य में जो कहा गया बाद में वैश्व वाक्य आकर के वैश्व ने यजय कहेंगे ये देवता आकर के उसको बाध कर देगा कहते हैं ये उसको बाद नहीं करेगा ये असंजात विरोधी प्रथम जो देवता कह दिया गया वो देवता को बाध ये नहीं कर पाएगा यह यजेत तो इत्यादि अत्र उत्पत्तिशिष्ट आग्ने आदिना बलिस्तवादेव शब्द से विश्व देवतायक न संभवती विश्वदेव जो वैश्व देवे न यजे तो यहाँ विश्व देव देवता का अभिधायक वाचक नहीं हो पाएगा क्योंकि उत्पत्ति वाक्य में ही देवता कथन हो गया है इसलिए जो वैश्व देवे यजेत तो यहाँ वैश्व देव कर्म का नाम हो जाएगा तो ये पार्थ सारथी मिश्र यहाँ कहते हैं ये वार्तिक के ऊपर टीकाकार पार्थ सारथी मित्र वर्तिककार हो गए कुमारले भट्ट उसके ऊपर टीकाकार न्यायसुद्धा नामक प्रसिद्ध टीका है वस्तुतस्तु तत्प्रख्य शास्त्रादेयत्व ये पार्थ सारथी मिश्र कह देंगे वस्तुतस्तु ये कर्म नम धेय हो जाएगा तत्प्रख्य शास्त्र प्रकृतयागे विश्वदेव रूप गुण संप्रतिपन्न शास्त्र अर्थवाद सत्वात यह जो कर्म है ये आठों कर्म हो गया ये आठ कर्म को मिला करके विश्व देव नाम नाम मतलब नाम से कहने के लिए कहते हैं इसके और एक अर्थवाद वाक्य है जो कह दिया कि ये आठ को मिला करके वैश्वेव कहना है ये तो सीधा कह दिया अन्य वाक्य को कि ये आठ कर्म का मिलित तो कर्म का नाम है ऐसे अलग वाक्य है देते है आगे प्रकृत याग में प्रकृत अर्थात आठ याग में विश्व विश्व विश्वदेव रूप गुण विश्व विश्वदेव ये आठ कर्म में गुण है क्या गुण है विश्वदेव ये आठ कर्म का करता है ये जो आठ कर्म इसको पहले विश्व विश्वदेव ने किया था विश्व विश्वदेव किया बोलकर के ये कर्म गोष्ठी का नाम पड़ गया वैश्वेव उसने पहले किया था विश्व देवा देवता जो है वो ही पहले इसको किया था विश्व तो विश्व देव कर, देवता देवता विश्व देवा वो देवता है देवा, देवा था था। वो क्या मतलब तो उस याग में एक विश्व देवता भी है तो, तो वो अर्थात अपने लिए जैसे कहते ना श्राद्ध कर दिया स्वयं स्वयं का, का श्राध कर दिया तो इसी प्रकार के तो ये हो सकता है क्योंकि ब्रह्म सूत्र में विचार होता है ना देवताओं को कर्म में अधिकार नहीं है क्यों नहीं है कहते हैं जिस कर्म में आराध्य देवता है आदित्य आदित्य फिर वह कर्म कैसे करेगा <laughs> तो इसलिए देवताओं का कर्मों में अधिकार नहीं है तो इसी प्रकार की यहाँ एक कर्म में तो स्वयं विश्व देवा ही देवता है तो फिर ये अर्थवाद वाक्य जो कहता है कि विश्व देवा इस कर्म को पहले किया था कहते तो अर्थवाद है वास्तव ऐसा नहीं है इसको आगे देते है विश्वदेव रूप गुण संप्रति पन्न शास्त्र देते हैं है कर्म को समयजत किए थे तद वैश्वेव से वैश्वेवत्व ये जो आठ कर्म को मिला करके वैश्वेव कहा जाता है इसमें वैश्व देवत्वम रहा ये वैश्वेव कर्म में वैश्व देवत्व क्यों आया था कहेंगे विश्वदेव इसको किए थे इसलिए कर्म का नाम हो गया तो अन्य वाक्य तो सीधा कह दिया कि ये आठ कर्मों का नाम होगा वैश्वेव आ फिर इसको आप उत्पत्ति गुण बलि वस्तु ये क्यों कहते हैं ये तो तत्प्रख्या शास्त्र वो तो अन्य वाक्य सीधा कहता है ये आठों का नाम है विश्वदेवा बोल करके तो इसलिए इसको पंचम मानने का कोई आवश्यक नहीं, चारी नहीं तो है चार ही निमित्त तो है तत्प्रख्या तो शास्त्राद अर्थात यह कर्म का नाम है ऐसा कहने के लिए बाकी अंतरों से विद्यमान ये आठ गो विश्व देवा क्यूँ कहेंगे कहते विश्व दे देवा इसको किए थे इसलिए इसका नाम हो गया अच्छा ये शब्द कर्म का नाम है अथवा कोई गुण है इसका कैसे निर्णय होगा कहते हैं चार निमित्त तो ये जो मतुर्थ लक्षण भयात वाक्य वेद भयात तत्प्रख शास्त्रार्थ और तत्व तो तो चार ही निमित्त पंचम निमित्त नहीं आएगा इसमें इसे कौन सा निमित्त यह तत्प्रख शास्त्रार्थ कह दिया अगर जो पूर्वों में मान लेंगे कहते उत्पत्ति शिष्ट गुण बलिस्तु उत्पत्ति वाक्य में जो देवता कह दिया गया वो बलवान है इसलिए बाद में आप विश्व देवा देवता का विधान नहीं कर पाएंगे फिर विश्व देवा शब्द क्या होगा कहते तो मान लीजिए कर्म का नाम ये प्रथम में दे दिया किंतु तो वस्तु तस्तु कह का आवश्यक नहीं है ये तो अन्य वाक्यों के द्वारा कह दिया गया वेद तो का पांच भाग हुआ था विधि मंत्र आगे निषेध विधि मंत्र नामधेय निषेध नामधेय पर्यंत विचार हो गया निषेध एक सौ में निषेध विभाग पुरुष से निवर्तकवाक्य निषेध जैसे पुरुष का विधेय वाक्य हो गया विधि इसी प्रकार के निवर्तक प्रवर्तक वाक्य हो जाएगा विधि निवर्तक वाक्य हो गया निषेध निषेध वाक्यानाम अनर्थ हेतु क्रिया निवृत्ति विधि विधिवाक्य कैसे चरितार्थ होते हैं कहते हैं कि आ, प्रवृत्ति प्रवर्तन करके विधिवाक्य चरितार्थ होते हैं इसी प्रकार के निषेधवाक्य अनर्थ का हेतु जो क्रिया उस क्रिया से निवृत्त करवाएंगे निवृत्तिजनक हो जाएंगे निषेध वाक्य निवृति जनकत्वम निषेध वाक्य में रहेगा तो जिस वाक्य में अनर्थ क्रिया निवृत्ति जनकत्व तो रहेगा वो वाक्य सार्थक हो गया निवृत्त करवा दिया तथा ही यथा यर्तना प्रतिदयन स्व प्रवर्तक विधेयस यागा इष्ट साधन आक्षिपन पुरुषं तत्र विधि प्रवर्त <coughs> वाक्य प्रवर्तन को कहता है स्वर्गकाम यजेत यजत में जो तव अंश है त में भी यजेत में यजधातु हो गया त में दो अंश आ गया आख्यातिंगश आख्या तो दसलोकार सामान्य लिंग अंश केवल लिंग में रहा यज तो इसमें जो लिंग अंश है वो प्रवर्तना को कहता है अर्थात याग करना चाहिए यज से याग आ गया त तो में दो अंश आ गया एक करना एक चाहिए करना तो दसलोकार सामान्य चाहिए लिंग हो गया वो ही उसी को प्रवर्तना कहा जाता है वो शाब्दी भावना हो गया करना आर्थिक भावना तो जैसे विधि प्रवर्तनाक प्रतिपादयन विधि वाक्य प्रवर्तना को कहता हुआ अपने में प्रवर्तकत्व निर्वाह के लिए विधि वाक्य प्रवर्तना को कह दिया किन्तु प्रवर्तकत्व अपने में रहना चाहिए तो प्रवर्तकत्व निर्वाह के लिए विधेय से यागा इष्ट साधन तुम जो विधेय याग है वो इष्ट साधन है अगर इष्ट साधन नहीं होगा पुरुष प्रवृत्त नहीं।, नहीं होगा नहीं होने से फिर ये में प्रवर्तना हो जाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए विधि वाक्य अपने में प्रवर्तना सिद्ध करने के लिए यागादि में इष्ट साधन तो का आक्षेप करेगा अर्थात यागादि में इष्ट साधन तो है साक्ष्य शब्द नहीं याग, यागो मदिष्ट साधनम मदिष्ट साधनों ऐसा नहीं है नहीं होने पर भी विधिवाक्य उसमें आक्षेप करेगा अर्थात लाएगा यागा इधन आक्षिपन पुरुष त्रवर्त तवृत करवाएगा तथा न कलज भक्षेत्याद निषेधों निवर्तना प्रतिपा स्वनिवर्तक निर्वाह निषेध्य कलंज भक्षण से पर अनिष्ट साधनत्व मार्क्षिपन पुरुषम तत्व निवर्तयति जैसे विधिवाक्य इसी प्रकार के यहाँ निषेधवाक्य हो गया न कलजम भक्षियेत तलंजम न भक्षयेत इस प्रकार की अनुमति निषेध हो अभी निषेधवाक्य क्या करेगा निवर्तना प्रतिपादय ये निवर्तना को प्रतिपादन करता हुआ और अपने में स्व निवर्तकत्व निर्वाहार्थम स्व निवर्तकत्व का निर्वाह के लिए निषेध्य निषेध हो गया कलंज भक्षण से वहां था विधेय से इष्ट साधन का आक्षेप करता था यहाँ निषेध्य पर अनिष्ट साधनत्व आक्षेपिष्ट पर अनिष्ट है पर अर्थात पर अनिष्ट साधनत्व थोड़ा बहुत अनिष्ट साधनत्व दिखेगा तभी प्रवृत्त हो जा सकता है इसलिए कहते हैं पर अनिष्ट साधन दिखाएगा निशे तो वाके जो है वो निशेदिष्ट अर्थात तो श्रेष्ठ अनिष्ट को दिखाएगा श्रेष्ठ अनिष्ट साधन तो मक्षपन पुरुषम तत्व निवर्तो को निवृत्त कर देगा बहुत भूख लगता है थोड़ा ज्यादा मिर्ची है कहेगा और विष है कह देगा तो एकदम निवृत करवा देगा तो इसी प्रकार की सुनने से ज्ञान होगा ज्ञान क्रिया हो नहीं करेगा वही मतलब आ, उसका निवर्तन करवा दिया तो कुछ नहीं होगा ज्ञान से दियात हो जाएगा तो यहाँ क्या हुआ ये जो नया मतलब ये जो निषेध वाक्य हो गया ये विधि वाक्य जैसे प्रवर्तना किया निषेध वाक्य निवर्तना कर दिया तो, यहाँ पर अनिष्ट साधनत् को आक्षेप करेगा वो विधि वाक्य इष्ट साधनों का आक्षेप किया ये अनिष्ट को आक्षेप करेगा किंतु पर अनिष्ट करेगा तभी जा करके निवृत्त हो जाएगा अभी ये वाक्य का अन्वय कैसा होगा कलंजम नक्षियत कहने से ये न का अन्वय किसके साथ हो करके निवर्तना को आक्षेप कर पाएगा मतलब अनिष्ट साधन को आक्षेप करके निवर्तन करवा पाएगा नये का अन्वय किसके साथ होगा उसके विचार करते हैं लिंग अर्थ शब्द भावना या नये अर्थ है अन्वय कहते हैं लिंग अर्थ जो शब्द भावना है वही नये के साथ अन्वय होगा यजे तो कहने से यज आगे करना आगे चाहिए तीन अंश आ गया इसी प्रकार यहाँ न कलंजम भक्ष्य भक्ष्य अर्थात भक्षण करना चाहिए तीन आ गया नये का अन्वय चाही के साथ होगा अर्थात तो भक्षण करना नहीं चाहिए इस प्रकार के हो जाएगा अगर कहेंगे कि नहीं भक्षण करना चाहिए तो नहीं भक्षण किंतु तो करना चाहिए कुछ तो करना है नहीं भक्षण भक्षण नहीं करेंगे किंतु तो अन्य कुछ करना चाहिए तो ये ऐसा नहीं है अगर इस प्रकार के कह देंगे तो ये परियुदास न हो जाएगा परियुदास सदृश ग्राही इस प्रकार की यहाँ नहीं है अथवा कहेंगे भक्षण नहीं करना किंतु चाहिए तो भक्षण तो चाहिए और नहीं करना ये भी ये भी परिउदास कराएगा भक्षण नहीं करना तो नहीं करना, तो करना किंतु भक्षण देखना भक्षण सुनना नहीं करना हो गया किंतु तो अन्य क्रिया को परिउदास करवा देगा किंतु यहां कहते भक्षण करना कहते नहीं चाहिए अर्थात आपको ये चाह ही नहीं होना चाहिए निवृत्तिभाग्य हो कहेगा अर्थात आपको उस तरह से लेकर के रोक देगा चाहो अंदर से उठना नहीं चाहिए नहीं तो चाहो उठा उसको दबाया वो सब क्या करता है वहाँ से रोकना है इस दिखाते हैं। सब्धि भावना रहना चाहिए आर्थिक भावना तो ये, ये हाँ। में अर्थाव को निषेध नहीं कर रहा है साब्दी भावना प्रवर्तना को कहेगा अर्थी भावना तो क्रिया का संपादन को कहेगा क्रिया का संपादन हो तो दूसरी हाँ, वो हो जाएगा? जाएगा? से जाएगा, से से हो ये अर्थी भावना से आ जाएगा क्योंकि शाव् भावना को तो बनाए रखे चाहिए को तो चाहिए रखा चाहिए हो गया शाव् भावना वो क्या करेगा प्रवृत्व करवाएगा तो चाहिए अर्थात प्रवृत्त कराएगा किंतु आप आर्थिक भावना जो करना था उसको आप हटा दिए कुछ परिउदास कर दिए करना नहीं किंतु तो देखना है सुनना है ये करना है विचार करना है ये सब आ जाएगा तो अन्य जगह में लेने से परि हो जाएगा तो इसलिए चाहिए में लेने से प्रसज्य हो जाएगा तो चाहिए ही नहीं आगे <coughs> okay. ननू निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादक चेद उच्यते वाक्य कैसे निवर्तना को कहेगा न नाव धात्न ना अन्वय धातूर्थ का नयर्थेन अन्वय नहीं हो पाएगा न भक्षथ तो धातुअर्थ का नयाथ के साथ अन्वय नहीं होगा क्यों कहते हैं कि नियम है कि पदार्थ पदार्थन अन्वेती न तो तद एक एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ अन्वय होगा उस पदार्थ का एक देश के साथ अन्वय नहीं हो जाएगा जैसे राजपुरुषम आनय राजपुरुष में पदार्थ कौन है पदार्थ पदार्था जो मुख्य पुरुष मुख्य है इसलिए आनय का अन्वय पुरुषों के साथ होगा तो राजपुरुष में राजकीय शब्द गौण है तो आनय आकर के राजो के साथ अन्वय हो जाएगा तथा राजा कौन अन्वय हो जाएगा ये नहीं होना है पदार्थ जो अनवय हो गया वो पदार्थ है न अन्वय तीन पुरुषों के साथ अन्वय होगा न तो एक देश है न राजा के साथ अन्वय नहीं हो जाएगा ये न्याय से विचार दिखाते हैं कहते इसी प्रकार जो भक्ष्यत में तीन अंश आ गया भक्षण करना चाहिए इसमें प्रधान हो जाएगा चाहिए जो लिंग अंश इसलिए न जो अन्य पदार्थ हो गया वो आकर के चाहिए के साथ ही लिंग अंश के साथ ही अन्वय होगा इसको दिखाते हैं कहते हैं धातुअ के साथ न का अन्वय नहीं होगा नाव अत्र धात् नया नन्वय अव्यवधान अभी तस् न के आगे भक्ष्यथे भक्ष्यत में भक्ष्य प्रथम है तो न का भक्ष्य के साथ अव्यवधान हुआ तो कहते हैं अव्यवधान होने पर भी तरह धात् प्रत्यर्थ भावना उपसर्जन उपस्थित ये जो धाथ है प्रकृति प्रत्यय में बलवान कौन होता है प्रत्यय तो ये जो धातुअर्थ है प्रत्यय का उपसर्जन उसका अंग बन करके विद्यमान है इसलिए वो तो अप्रधान है धातुअर्थ वो कैसे नहीं के साथ अन्वय होगा तस् धातुअर्थ से प्रत्यय भावना का उपसर्जन उपस्थित है धातुअर्थ भावना का अंग बन करके उपस्थित है वो प्रथम प्रधान नहीं है नहीं अन्य उपसर्जन उपस्थितम अन्यत्रवयती अन्य का उपसर्जन बनकर के जो विद्यमान है वो अन्य के साथ अन्वय नहीं हो पाएगा प्रधान जो है वो अन्वय होगा अन्यथा राजपुरुषम आनय इत्यादि राज्य क्रियान्वयापत्ति राज पुरुषम आनय के राजा का अनयन क्रिया के साथ अन्वय हो जाएगा ऐसा <क्षथ> नहीं होता है अतः इसलिए प्रत्यय अर्थ से एवं नर्थ इसलिए जो भक्ष्येत जो भक्ष्येत है जो प्रत्यय है, है वही ही के साथ अन्वय होगा कहेंगे ठीक है प्रत्यय में तथापि न आख्यात तो अंशवाच्य अर्थ भावनायास तत्रापि अर्थात प्रत्यर्थ में दो अंश है दो अंश का बीच में जो आख्यात अंश है तथापि अर्थात तयुर् मतलब जो प्रत्यर्थ के प्रत्यार्थ में न आख्यातत्व तो अंशवाच्य अर्थभावनाया अर्थात तो लिंग के साथ अर्थ भावना का अन्वय नहीं होगा जो कि आख्यात के द्वारा कहा जाता है हेतु तस् लिंग वाच्य प्रवर्तन उपसर्जनत्व उपस्थित है जो आख्यात अंश है वो भी लिंग अंश के लिए उपसर्जन है चाहिए मुख्य है करुणा उसका उपसर्जन हो गया क्योंकि लिंग अंश प्रदान होने से आख्यात अंश गौण है क्यों आख्यात अंश गौण ये दस लाधारण है लिंग किंतु लिंग मात्रा में प्रधान है इसलिए असाधारण हो करके लिंग वहां प्रधान है शादी भावना प्रधान है इसलिए नये का अन्वय अर्थ भावना के साथ भी नहीं हो पाएगा किंतु किंतु अच्छा किंतु लिंग अंश वाच्य शब्द भावनाया लिंग अंश बातच्दावनाया नई अर्थ है न अन्वय इसलिए नये के साथ शब्द भावना का ही अन्वय होगा जो कि लिंग के द्वारा कहा जाता है होने से तस्या सर्वापेक्ष लिंग ही सबके अपेक्षा प्रधान है इसलिए नये का अन्वय लिंग के साथ हो जाएगा लिंग का कार्य था प्रवर्तना करना अभी प्रवर्तना को ही निषेध कर दिया तो निवर्तना करवा देगा चाहिए, चाहिए। तो ये चाहिए को नहीं कर दिया ना चाहिए प्रतिशे हुआ आगे एक सौ तिहत्तर पृष्ठ में नये अभी निवर्तन करवाएगा लिंग अंश के साथ जाकर के ये कैसे नये कराएगा नये का स्वभाव क्या है कहते हैं नयच ऐस स्वभाव यत् स्वसमिव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्व नय का यह स्वभाव है स्व सम्यहृत जो पदार्थ है स्वभिव्याहृत अर्थात स्वअन्वित नहीं तो न कलजम भक्षेत अभी न के सबसे पास में कौन है तो कहीं स्व समित समिव्यतः समीपे उच्चरित कल जी समीपे उच्चरित हो गया तो कहते नहीं स्व समिव्यहृत अर्था स्व अन्वित जिसके साथ अन्वय को प्राप्त करता है न से ऐसे स्वभाव हो यथ स्व सम्यहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्व जिसके साथ अन्वय होगा उसका विरोध को कहेगा यथा घटो नास्ति इत्यादि घटो नास्ति, न ना का अन्वय होता है अस्ति के साथ तो होने से अस्थि शब्द सम्यहृतो नय समितो ओकार है तो इति शब्द सम्यो नय घट अस्ति का सत्व को कहता था अभी सत्व के साथ नये का अन्वय हो गया अस्थि के साथ नये का अन्वय हो गया तो तत्व सम्या तो घट सत्व विरोधी घटा सत्व अनुसार घटा सत्व गमयती घट का असत्व को कह देगा क्योंकि अस्ति सत्व को कहता था अभी सत्व के साथ नये का अन्वय हो गया असत्व को कह देगा जैसे यहाँ हुआ जिसके साथ अन्वय होगा उसका अभाव को कह देगा इसी प्रकार की तदिह तो तदर्थ तथा तथा यह अर्थात न कल जम भक्ष वाक्य में लिंग समित तो नय लिंग अर्थ प्रवर्तना विरोधी निम्निवर्तना बोध यती लिंग का अर्थ हो गया प्रवर्तना और नए का लिंग के साथ हुआ होने से प्रवर्तना का जो विरोधी है निवर्तना उसी को ही कह देगा प्रवर्तना कैसे कहता था विधि वाक्य श्रवणे अयम मम प्रवर्त प्रती विधि वाक्य भक्षयेत जैसे इडाम भक्षयेत ये प्रवर्तना करता है कैसे प्रवर्तना वाक्य सुनने से कैसी बुद्धि होती है अयम वाक्य मतलब इदम वाक्यम माम के निवर्तना वाक्य सुनने से इष्ट साधन तो आक्षेप करेगा इसी प्रकार की यहाँ ये अयम वाक्यम मा निवर्त तो निवर्त ऐसे उसको कैसे बोधन होगा कहते हैं अनिष्ट साधनता का ज्ञान करो आया उसके लिए कह देगा कुछ तस्मात्षेध वाक्य स्थले निवर्तनाए वाक्यार्थ निश्चित वाक्य का स्थल में वाक्य का तात्पर्य निवर्तना रहा निवर्तना रहा था लिंग अंश के साथ अन्वय हुआ नया का यहाँ आख्यात इत्यादि अंश के साथ नहीं हो रहा है तो नय का अन्वय लिंग अंश के साथ हुआ यह कहा तो लिंग अंश के साथ सर्वदा किंतु नहीं हो पाएगा जे जहा कोई व्रत इत्यादि कहा जाएगा वहां आपको व्रत का अर्थ है कि कुछ करना है यहाँ वाक्य है कि व्रत और आगे किन्तु एक निषेध वाक्य मिलता है यह व्रत करना है और क्या व्रत कहा जाएगा कहेंगे कि आप कहते हैं अन्न भोजन नहीं करना तो इसमें व्रत क्या रहा व्रत का अर्थ है कि करना और आप इस मतलब तो चाहिए मे न कह दिए तो इसलिए हम तो उसका चाह ही नहीं कर पाएंगे फिर आप करना जो कहते हैं वो कैसे होगा व्रत का अर्थ करना आप तो निषेध कर दिए तो इसलिए कहते हैं कि वहां आप वो लिंग अंश के साथ नये का अन्वय मत लीजिए नहीं लेकर के कि अन्य किसी के साथ ले लीजिए वो परियोदास करवा देगा परियोदास करने से आप अन्य कुछ कर लेंगे ये स्थिति दिखाते हैं कि कहाँ ये नया लिंग के साथ अन्वय नहीं होगा ये दिखाते हैं यदा तो तत्र से त्रन्वक जब प्रत्यर्थ तत्र तत्र तथा नय में अन्वय होने में कोई बाधक है तदा तथा त्र अन्वय तथा नहीं जहाँ प्रत्यर्थ नय में अन्वय होने में कोई बाधक है वहाँ धात्थ नय में अन्वय होगा तधक द्विविधम् तस्य व्रतम इति उपक्रम जहाँ तस्व्रतम उपक्रम आरम्भ किया गया है आगे वहाँ नये कह देंगे वो वहाँ निवर्तना नहीं करवा पाएगा क्योंकि व्रतम कह करके कुछ प्रवर्तना है और दूसरा विकल्प प्रशक्ति जहाँ नये के साथ अन्वय लेने से प्रवर्तना का विकल्प प्राप्त हो जाता है वहाँ नये के साथ नहीं लेना है निवर्तना के साथ नये का अन्वय नहीं करना है नहीं तो विकल्प प्राप्त होता है तो विकल्प होना ही बड़ा दोष है इसलिए कहते हैं कि आप अभी प्रवर्तन के साथ नया काम नहीं ले करके अन्य के साथ ले लीजिए, नहीं तो विकल्प हो जाएगा दृष्टांत तो दिखाएंगे आगे, पहले दिखाते तस्व्रत आरंभ करके अगर निषेध किया जा रहा है तो तम ने तो आगे देखिए एक सौ एक साथ नवे हिंदी में जहाँ पाठ है ऊपर में वहाँ तीन कारिका दिया गया मनुस्मृति का उसमें द्वितीय कारि का न तो आदित्यम नास्तम यंतम कदाचन नोपसृष्टम न बारिस्तम नवशोगतम जो स्नातक है उसको ये कार्य नहीं करना चाहिए क्या उद्यंतम आदित्यम न ईक्षेत तो। उदय होता हुआ सूर्य को न देखे न अस्तम यंतम यंतम को प्राप्त करता हुआ आदित्य को न देखे क्यों कहते हैं कि उस समय में इंफ्रारेट आ रहा है तो आपको देखना नहीं चाहिए ऋषियों को देखे मनु जी को पता था ये बात ये कहते हैं आजकल विज्ञान कहते हैं वो नहीं देखना चाहिए तो ये नहीं देखना चाहिए कहते हैं न उपसृष्टम जिस समय में उपसर्ग उपसर्ग, उपसर्ग ग्रहण तो जिस समय में ग्रहण है उस समय में सूर्य को नहीं देखना है इसका कोई कारण है विज्ञान कारण महान कारण है <laughs> तो कहते हैं ना नव... ना न मध्यम न बारिशम जल में प्रतिबिंबन होने वाला सूर्य को ना देखे और न मध्यम नवस्वगतम सूर्य जब आकाश का मध्यम है उस समय में हमारा चक्षु में सामर्थ्य नहीं है और ग्रहण कर पाएगा उस समय में इंफ्रा नहीं है कि उसका पल इतना है कि इसको वो करवाएगा हानि करवाएगा और न बारिश जल में जो प्रतिबिंब होता है सूर्य को वो भी देखना बहुत कठिन है वो भी चक्षु के ऊपर अभिभाव दोष करवाता है तो ये मनुजी को पता था ये बात ये सब जितना पढ़ेंगे लगेंगे ना, उनको विज्ञान पता नहीं है आप कैसे कहेंगे बिल्कुल <laughs> उनका दृष्टि शक्ति है इसे मूल में त्र आद्यम अर्थात व्रत कह करके जहाँ आरंभ किया गया है वहाँ नये लिंक के साथ और अन्वय नहीं होगा नेक्स्ट आदित्यम इत्यादि तस् व्रतम इतिपक्रम्य एतद तस्य पाठात्तम ये उपक्रम आरंभ करके यह पढ़ा गया है आरंभ में तस्य व्रत कह दिया इसलिए आप आगे निषेध नहीं कर पाएंगे तथा च अत्र परस आश्रयणम इसलिए यहाँ पर मानना पड़ेगा क्योंकि आप निषेध प्रसज्य नहीं कर पाएंगे व्रत कहता है तथा ही व्रत शब्द से कर्तव्यर्थे रूढ़त्वात आज यहाँ रखेंगे न कर पाएंगे ठीक है चलिए व्रत शब्द से कर्तव्यार्थे रूढ़त्वात जो व्रत कहते हैं वो कोई ना कोई कर्तव्य को कहता है और आपका आरंभ वाक्य है तस्व्रतम तस्व्रतम ये वाक्य कहा है प्रजापति ब्रतम ये, ये, ये अच्छा दिया नहीं मनुजी का उसमें मूल में अर्थ अर्थात ये है अथात प्रजापति ब्रतम ये प्रजापति व्रत है कह करके ये वाक्य आगे कहते हैं मूल में व्रत शब्द से कर्तव्यर्थे रूढ़त्वाद त्रतमित स्तक कर्तव्यत्वेन कर्तव्यपक्रत स्नातक अर्थात गुरुकुल अध्ययन करके घर में आ गया कर्तव्यत्वेन कर्तव्यत्वेन आज व्रता उपक्रमा कर्तव्य कितव्यम आकांक्षा क्या करना है स्नातकों को कहते हैं न ईतंत उद्यन आदि न ईश्चेत इत्यादी कर्तव्य अर्थ प्रतिपादन जो कर्तव्य अर्थ वही कहना चाहिए <coughs> अन्यथा अगर कर्तव्य कुछ नहीं करके आप कुछ निषेध कर देंगे व्रत शब्द से कर्तव्य का ज्ञान है आगे निषेध का ज्ञान हो रहा है ये तो परस्पर विरोध हो जाएगा अन्यथा पूर्वोत्तर वाक्य योर एक वाक्य सूर्व उत्तर वाक्य में एक वाक्यता नहीं होगा तथा न प्रत्यय प्रत्यर्थ अन्वय इसलिएगा फिर कर्तव्य को कैसे कहेगा कर्तव्य अर्थ अनवोधा नये का अन्वय अगर लिंग के साथ हो जाएगा तो कर्तव्य अर्थ को बोधन नहीं करवाएगा वो तो निवर्तन को कह देगा तो नये का अन्वय प्रत्यय के साथ लेने से कैसे नय निषेध को कह देता है निवर्तना को आगे कहते हैं विध्यर्थ प्रवर्तना विरोधी निवर्तना या एव तादृश नया बोधना तादृश नया अर्थात नये का अन्वय अगर आप लिंग के साथ कर देंगे तब विध्यर्थ हो गया प्रवर्तना विध्यर्थ प्रवर्तना कर्म धारे हैं उस प्रवर्तना का साथ अगर आप अभी नये का अन्वय कर देंगे उसका विरोधी निवर्तना को कह देगा विधि अर्थ हो गया प्रवर्तना तस्वीर विरोधी हो गया निवर्तना कर्मधारा फिर आ गया बोधना प्रत्यय अन्वय नया तो प्रत्यय प्रत्य होगा नया तो प्रवर्तना का विरोधी निवर्तना को कह देगा <coughs> तर्तव्यार्थत्व तो अभाव निवर्तना में कर्तव्य अर्थत्व नहीं है वो तो निवर्तना को कह दिया तस्मात्त अत्र ये श्लोक में नया धातुअर्थ विरोधिनी ईक्षण संकल्प एवं लक्षण या प्रतिपाद्य जो तस्मात नएत तो, यह जो निषेध आ गया न ईक्षे तो नया धातुअर्थ विरोधिनी ईक्षण संकल्प नए धातु अर्थ के साथ करेंगे तो नहीं क्षण करना चाहिए अभी करना चाहिए तो लेना पड़ेगा क्योंकि व्रत कहा गया इसलिए नहीं इक्षण ईक्षण नहीं करना है देखना नहीं चाहिए तो फिर करना तो चाहिए क्या करेंगे कदे इक्षण का कुछ परियुदास करिए इक्षण का परियुदास करेंगे तो आपको लक्षणा करना पड़ेगा तो कहते हैं कि धातुअर्थ विरोधिनी संकल्प धातुअर्थ विरोधिनी संकल्प करना है धातुअर्थ विरोधिनी ई क्षण संकल्प अर्थात ईक्षण नहीं करना नहीं। एक एक के साथ आया तो इक्षण के साथ आया कुछ कराएगा। तो क्या करेगा कहते हैं धातु अर्थ विरोधी ने इक्षण संकल्प करना चाहिए न ईक्षण का अर्थ हो गया मतलब इक, नहीं करने का संकल्प इक्षण करना और उसका संकल्प ये दो अलग अलग है ना यही परिदास हुआ सदृश को ग्रहण करवाया संकल्प करना चाहिए संकल्प करना चाहिए तो संकल्प करना चाहिए किसी का संकल्प करेंगे कहते हैं कि धातु और का विरोधी क्षण नहीं करना है इसी विषय को संकल्प करना चाहिए ये उदासक ये कहां से आएगा कहते हैं लक्षण या प्रतिपाद्य तस्य कर्तव्य तो संभवत संकल्प कर सकता है तो ये कर्तव्य तो हो जाएगा अर्थात आदित्य विषय का अनिक्षण संकल्पे न भावित वाक्यर्थ आदित्य विषय का इक्षणा विरोधी अनिक्षण इसका संकल्प करना चाहिए तत्र भाव्याकांक्षा कहेंगे इससे क्या लाभ होगा आप कोई अगर कहते हैं विधि कहते हैं और उससे कुछ आपको फल होना चाहिए किम भावित कहते हैं तत्र भाव्याकांक्षाएं एतावता हैन एता एता तो एन सा वियुक्त वाक्यशेषावगत पापक्ष्यतया अन्वतीवतावता अर्थात अवीक्षणसकल एनसा एनस एनस पापम एनसा पापेन पापेन वियुक्त पाप नहीं होता है पापक्षयो भाव्यतया अन्वेति तो वाक्य शेष में जो पापक्ष कहा गया वही यहाँ साध्य अनिक्षण संकल्प से पापक्षय होगा एवं च पूर्वोत्तर एक वाक्य निर्वहती एवं पूर्व और उत्तर में एक वाक्यता हो जाएगा पूर्व वाक्य था कर्तव्यम त्रत उत्तर वाक्य हो गया संकल्प करना चाहिए तो करना चाहिए दोनों में कर्तव्य बुद्धि आ गया तो आप यहाँ कह दे कि संकल्प करेगा अनिक्षण का ये क्यों करेगा आपको नीक्षण ये चाहिए तो न इ क्षण आप गांधारी हो जाइए <laughs> कह तो रहा है नातुअर्थ विरोधीन पदार्थांतर से संभव अन्य पदार्थ भी है तो पदार्थांतर भी अच्छा समय हो गया हाँ ये संस्कृत टीका में दिया है हाँ 177 सौ संस्कृत टीका नीचे से पंचम पंक्ति में देखिए पटादीना चक्षुस्व पिधान आदि रूप स्व पदार्थांतर कर्तव्य ये कर सकते हैं पट के द्वारा चक्षु पिधाना कर दीजिए आप अनिश्चण संकल्प क्यों करवा रहे हैं तो पूर्व पक्षी कहता है जहा मूल में पाठ सकता है एक सौ होंगे नच अत्र चार धातुअर्थ विरोधी न पदार्थांतर से संकल्प अन्य भी कर सकते हैं तो अनिशण संकल्प एव एवं भावना अन्वय क्यों कहते हैं सिद्धांत कहता है की इति नाच्य तस् कर्तव्यता अभाव ये जो पटेन चक्षु आवृत करेंगे ऐसे उसको कर्तव्य कहने के लिए कोई बाकी ही यहाँ नहीं है आप कैसा ऐसा ग्रहण कर लेंगे तो प्रकृत भावना अन्वय अयोग्यवाद वो भावना के साथ अन्वय नहीं होगा आप अन्य कुछ अगर करते पे तो न ले लेंगे तो ये वाक्यों के साथ इसका अन्वय नहीं होगा अर्थात इसको कहने के लिए प्रकरण में कुछ ऐसे वाक्य भी नहीं है जहाँ तक पूर्ण मद पूर्णमादायणिष्यतेम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यव पाद्य वंदे अभवंतोंन